एक दिन के बाद कि सारा ब्राह्मण समाज भगवान के पास आए और कहा प्रभु विश्व पितामा अपना आप युदीश महाराज जी को ज्ञान का उपदेश दो युधेश्वर महाराज जी राजगति पर नहीं बैठ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने बंधुओं का वध किया मैं पापी हूँ विधवा स्त्रियाँ जितनी इनकी आंसू धरती पर गिरेंगे उतने वर्षों तक मैं नरक भोग करूँगा मेरे द्वारा मेरे गुरुजनों का वध हुआ मेरे पिता का वधु हुआ मेरे परिवार जनों का वधु हुआ पिता मतलब पितामा विषम पितामा जी हाँ तो मैं भापिया हूँ तो आप उन्हें ज्ञान को उपदेश दें और हमने तो कहा रिशु ने कहा कि हमने तो कहा है युद्धेश्वर महाराज जी को कि आप जो है अश्व यज्ञ आदि कर लें तो क्या कह रहे युद्धेश्वर महाराज जी बोले तो पाप लगेगा जीवों की हत्या होगी तो आप समझ तो भगवान ने तो मेरी बात तो उनके समझ में आने वाली नहीं मुझे तो छोटा ही समझते हैंगे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 भगवान चरणों के पास हो बाबा आपने हमें याद किया तो विषम प्रतामा जी ने प्रभु आज आप पर्दा ना करें और जब तक मैं अपने शरीर का त्याग ना कर दूं मेरे सामने मुस्कुराते रहना देव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरमी तीनों ने हम प्रसन्न हास नामुखम भुजम ध्यान पत चतुर्भुजम इसलिए मेरे सामने मुस्कुराते रहना कितने हाथ में रहना चतुर्भुज चार हाथ में रहना तो मानो भगवान ने कहा अच्छी ड्यूटी लगा दी भाबा तू इच्छा मृत्यु वरदानी तू तो सालों साल लेटा रहेगा तुम मे क्या खड़ा ही रह मानो भगवान ने, ने कहा भागवत का वर्धन तो नहीं बता रहा बात उस वक्त जो है भगवान कृष्ण ने कहा बाबा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 मैं सभा में नहीं आ सकती मैं रजस्वला हूँ मैं अपवित्र हूँ अगर मैं सभा में आऊँगी तो सबकी आयु खत्म हो जाएगी फिर भी बाद उसे घसीटता हुआ तो अपना द्रौपदी को लेकर आ गया दुशासन उस समय दुर्योधन ने कहा कि इसे मेरी जंगा पर बिठा दो पर कर्ण ने कहा कि पांच पांच पतियों की पत्नी नहीं होती वेश्या होती है इसलिए वेशियाओं के कपड़े उतार देने चाहिए इसके कपड़े उतार दो ये बात कही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 पर समझ ना सके उस समय भगवान ने किसी को दर्शन नहीं दिया क्योंकि सब पाप आत्माएं हो गई थी पांडवों तक को भगवान ने दर्शन नहीं दिया केवल भगवान ने अपने भक्त द्रौपदी को दर्शन दिया द्रौपदी ने कहा सका इतना समय कहाँ लगाती थी कहाँ थे बोले मैं तो तेरे पास था तो बोले देर क्यों हो गई बोले तूने खुद ने कहा कि मेरा भाई पानी के बीच मेरे था द्वारका में तो मुझे यहाँ हस्ती ना द्वारका में जाना पड़ा द्वारकाला बनकर तेरे पास आना पड़ा तो मानो द्रोपदी कह रही है कि बाबा जिस समय मेरा चीर खींचा जा रहा था उस समय ही ज्ञान का उपदेश दे तो तो ये नो बताती नहीं पिता जी ने कहा बेटी जैसा अन तो राजा शिवी की कथा कि राजा शिवी के राज्य में एक सुनार था ब्राह्मण देवते ब्राह्मण देव अपनी कन्या का विवाह